भागवत कथा दशम स्कंद पूर्वा्ध अरी सखी देवता गाँवों और पक्षियों की बात क्यों करती हो वे तो चेतन हैं इन जड़ नदियों को नहीं देखती इनमें जो भवर दिख रहे हैं उनसे इनके हृदय में शाम सुंदर से मिलने की तीव्र आकांक्षा का पता चलता है इसके वेग से ही तो इनका प्रवाह रुक गया है उन्होंने भी प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि सुन ली है देखो देखो ये अपनी तरंगों के हाथों से उनके चरण पकड़कर कमल के फूलों का उपहार चढ़ा रही हैं और उनका आलिंगन कर रही हैं मानो उनके चरणों पर अपना हृदय ही निछावर कर रहे हैं अरी सखी ये नदियां तो हमारी पृथ्वी की हमारे वृंदावन की वस्तुएँ हैं तनिक इन बादलों को भी तो देखो जब वे देखते हैं कि ब्रज राज श्री कृष्ण और बलराम जी ग्वाल बालों के साथ धूप में में चरा रहे हैं और साथ साथ बासुरी भी बजाते जा रहे हैं तब उनके हृदय में प्रेम उमड़ आता है वे उनके ऊपर मरने लगते हैं और वे घन अपने सखा घन श्याम के ऊपर अपने शरीर को ही छाता बनाकर दान देते हैं इतना ही नहीं सखी वे जब उन पर नन्ही नन्हन्ही फुहारियों की वर्षा करने लगते हैं तब ऐसा जान पड़ता है कि वे उनके ऊपर सुंदर सुंदर श्वेत कुसुम चढ़ा रहे हैं नहीं सकी उनके बहाने वे तो अपना जीवन ही निछावर कर देते हैं अरी भटू हम तो वृंदावन की इन भीलनियों को ही धन्य और कृतकित्य मानती हैं ऐसा क्यों सकी इसलिए कि इनके हृदय में बड़ा प्रेम है जब ये हमारे कृष्ण प्यारे को देखती हैं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 यह तो उन दोनों का ग्वाल बालों और गौवों का बड़ा ही सत्कार करता है स्नान पान के लिए झरनों का जल देता है और गौवों के लिए सुंदर हरी हरी घास प्रस्तुत करता है विश्राम करने के लिए कंदराएँ और खाने के लिए कंद मूल फल देता है वास्तव में यह धन्य है हरी सखी इन सांवरे गोरे किशोरों की, की तो गति ही निराली है जब वे सिर पर नोवान नोवना दूसरे समय गाय के पैर बांधने की रस्सी लपेटकर और कंधों पर फंदा भागने वाली गायों को पकड़ने की रस्सी रखकर गायों को एक वन से दूसरे वन में हाँक कर ले जाते हैं साथ में ग्वाल भाल भी होते हैं और मधुर मधुर संगीत गाते हुए बांसुरी की तान छेड़ते हैं उस समय मनुष्यों की तो बात ही क्या अन्य शरीरधारियों में भी चलने वाले चेतन पशु पक्षी और जड़ नदी आदि तो स्थिर हो जाते हैं तथा अचल वृक्षों को भी रोमांच हो जाता है जादू भरी वंशी का और क्या चमत्कार सुनाऊँ परीक्षित वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण की ऐसी ऐसी एक नहीं अनेक लीलाएँ हैं गोपियाँ प्रतिदिन आपस में उनका वर्णन करती और तन्मय हो जाती भगवान की लीलाएँ उनके हृदय में स्फुर्त होने लगती